मूर्ति वेद विभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्त नम ओम शांति शांति शांति अथरो वेदिया प्रश्नोपनिषद इसमें हम लोग सौरायण गार्ग्य जो कि प्रश्न पूछने का क्रम में चतुर्थ क्रम में है महर्षि पिपल आदू को प्रश्न किए उसमें तृतीय प्रश्न था या तृतीय प्रश्न था क स्वप्नान पश्यति क देव पश्यति कतर एस दप्ना पश्यति तो यह तृतीय प्रश्न का अभी विचार चल रहा है मंत्र में कहा गया यह अत्र ऐसा देव स्वप्न कह करके मन को ही देव शब्द से कहा गया अर्थात मन ही स्वप्न देखता है इसमें केचित पक्ष कह करके भाष्यकार एक पक्ष दिखा रहे हैं जो लोग कह रहे हैं अगर स्वप्न में ज्योति रूप मन रहेगा तब श्रुति का जो कार्य है वृदारण्य श्रुति का कि मन आत्मा स्वयं ज्योति है ये बोधन और गृहदारण्य को श्रुति नहीं कर पाएगी क्योंकि स्वप्न में मन भी रहा मन एक ज्योति रूप है तो श्रुति अपना कार्य नहीं कर पाएगी तो श्रुति बाध हो जाएगी सिद्धांति उसके ऊपर विकल्प किया तो श्रुति अपना कार्य नहीं कर पाना इसी को आप कहते हैं अथवा श्रुति अपना कार्य करने के लिए मन का अभाव को कहेगा क्योंकि मन रह जाएगा तो ज्योतिर्ंतर आ गया मन का अभाव को श्रुति कहेगा और मन का अभाव को भी श्रुति कह नहीं पाएगे क्योंकि यह प्रश्नोपनिषद का ये जो अभी प्रकृति श्रुति है वो कहता है कि मन रहेगा तो इसलिए यह श्रुति का बाद हो जाएगा इस प्रकार के दोनों विकल्प करके कहा कि मन अगर स्वप्न में रहेगा तो भी आत्मा का स्वयं ज्योतिष नहीं होगा क्योंकि मन तब दृश्य कोटि में रहेगा तो दृश्य कोटि में रहेगा तो वो स्वयं ज्योति नहीं होगा नहीं होगा तो आत्मा स्वयं ज्योति है आत्मा का स्वयं ज्योतिष सिद्ध हो जाएगा और द्वितीय पक्ष मन का अभाव सिद्धांत कहता है कि मन का अभाव हो नहीं पाएगा क्योंकि मन का अभाव हो जाएगा तो दृश्य कोटि में कौन आएगा ये प्रथम बात हुआ दूसरा बात है कि शुद्ध आत्मा ये दृष्टा भी नहीं हो पाएगा इसलिए आत्मा को दृष्टा होने के लिए उसको एक उपाधि भी चाहिए तो यह मन अविद्या अविद्यावृत्ति में विषय अर्पण करके दृश्य कोटि में भी जाएगा और साक्षी का उपाधि बन करके दृष्टा कोटि में भी रहेगा इस स्वप्न में मन का ये दो कार्य होगा तो दृश्य कोटि में भी रहेगा दृष्टा कोटि में रहेगा इसके लिए दृष्टान्त जब महाभारत युद्ध हुआ उससे पहले और अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे भगवान के पास सहायता के लिए और भगवान दोनों को दे दिए सहायता दे दिए दुर्योधन को अपने नारायणी सेना दे दिए और स्वयं किंतु चले गए अर्जुन के पांडव के साथ इसी प्रकार के मनो अभी दो दोनों पार्श्व में जाएगा तो दृश्य कोटि में भी जाएगा दृष्टा कोटि में दृश्य कोटि में स्वयं नहीं जाएगा अपना जो संस्कार है वो दे दिया और दृष्टा कोटि में स्वयं स्वयं अर्थात और कोई कार्य नहीं करेगा केवल उपाधि बन करके रहेगा दृश्य कोटि में किंतु कार्य करेगा मन अपना संस्कार को दे दिया विद्यावृत्ति में वो कार्य करेंगे किंतु दृष्टा कोटि में केवल उपाधि मात्र बन करके रहेगा यह विचार हो रहा था टीका में प्रथम पैराग्राफ में अंतिम पंक्ति में था तथा सती तद्बोधन असक्तेर त अगर मन रहेगा तो उसका बोध बोधन नहीं करवाया जा सकता है ये जो द्वितीय पक्ष उसके लिए सिद्धांत कहता है यस्मात भाष्य में यस्मा स्वयं ज्योतिषवादि व्यवहारों अपि आमोक्षांतः सर्वो अविद्या विषय मन आदि उपाधिजनित सिद्धांत कह रहा है कि यह जो स्वयं ज्योतिष व्यवहार होगा आत्मा स्वयं ज्योति है ये जो व्यवहार आ मोक्षांत जब तक मोक्ष नहीं हो गया मोक्ष नहीं हुआ तो अविद्या है निश्चय असयो रीति हिमाचल तो अविद्या निश्चित रूप से रहेगा अविद्या रहेगा तो मन रहेगा मन रहेगा तो मन ही उपाधि बनेगा मन उपाधि बनकर के दृष्टा बाकी दृश्य इस प्रकार की इस विभाग जब तक मोक्ष नहीं हुआ तब तक ये रहेंगे इसलिए मन स्वप्न में नहीं रहेगा ये बात नहीं है जब तक तो मोक्ष नहीं हुआ तब तक ये मन रहेगा आगे टीका में तत्र मानम आह तत्र तर्थात यह स्वप्न अवस्था में ये मन रहता है उस विषय में कहते हैं स्वप्न जागृत दोनों अवस्था में मन रहेगा इसके लिए प्रमाण गृहदारण्य का देते हैं यद इव सत्र अन्यो अन्य पश्येत यद सै तो अन्य जैसा हो जाता है अर्थात द्वैत तो जैसा आ जाता है आने से तत्र त्र यात यश्यावस्थायां तत्र अर्थात तो अवस्थायां अन्य सन अन्य पशेत तो ये जो दृष्टा है साक्षी आत्मा ये अन्य हो जाएगा और अन्य जो विषय है कर्म है वो अन्य हो जाएगा तो आत्मा करता होकर के विषय कर्म इसको देखता रहेगा कि ये द्वैत कहाँ से आ गया कहते अन्यत अन्यद वास्तव द्वैत नहीं होता है अविद्या जब तक है द्वैत का भान होगा टीका में द्वितीय भाव है व्यवहारो नास्ति इतना भी महा द्वितीय है तभी व्यवहार किया प्रथम मंत्र दे दे यद सिया द्वितीय आ गया तभी अन्यो अन्यत पश्यत व्यवहार हुआ और जहाँ द्वितीय नहीं है वहाँ व्यवहार भी नहीं हो पाएगा आगे उसके लिए उदाहरण देते हैं भाष्य में मात्रा असंसर्गस्तु अशति अश्य अर्थात जीव से चेतन से मात्रा असंसर्ग अर्थात तो मात्रा भी सह असंसर्ग होता है मात्रा टीका में दिए दृश्य मात्रा शब्दार्थ मात्रा शब्द का अर्थ दृश्य जब ये शुद्ध हो जाता है अथवा सुसुद्ध अवस्था में भी जाता है तब दृश्य के साथ इसका संसर्ग नहीं होता है वहाँ तो मोक्ष का ही बात है ये जो मंत्र दे रहे हैं मात्रा संसर्ग स्तू अवश्य भगवती तीन नंबर में बड़े महाराज जी कहते हैं मात्रा इत्यादि वाक्यम अन्वेष्यम ये वाक्य कहाँ का है ये थोड़ा खोजना है ये तो शतपथ ब्राह्मणों का मंत्र है ऐसा दिए हैं मिला अन्यत्र तो किंतु संभवतः तो ये वाक्य शतपथ ब्राह्मण में है नहीं है तो ब्राह्मण देख करके करना पड़ेगा यह हम लोग का तो होगा तो देखेंगे चौदह सात तीन पंद्रह अर्थात तो चतुर्दश कांड सप्तम अध्याय तृतीय ब्राह्मण पंचदश मंत्र ऐसा मिला किंतु निश्चय करना पड़ेगा मात्रा असंसर्गस्तु अश्य भवती है वहाँ विषय इस प्रकार के याज्ञम बल के जी मैत्रीय को उपदेश करते हैं तो अविनाशी वा अरे अयम आत्मा त तो अनुचिति धर्मा आगे ये बात कहते हैं तो किन्तु बृहदारण्य में मैत्रीय ब्राह्मण दो है किन्तु दोनों जगह पर ये वाक्य नहीं है इतने अंश ये नहीं है ये वाक्य का उदाहरण भाष्यकार ने अन्य ने अन्यत्र ने दिए हैं ब्रह्मसूत्र इत्यादि में दिए हैं तो साक्षात किंतु में नहीं है वाक्य आगे टीका में कहते हैं असंसर्ग इतिद मात्रा के साथ असंसर्ग मात्रा अर्थात दृश्य दृश्य के साथ संसर्ग नहीं होता है दृश्य टीका में आगे दृश्य असंसर्गे सुसूप्त विशेष विज्ञान अभावुक्तिया व्यवहारों नस्ती है सुसुप्त अवस्था में दृश्य के साथ संबंध नहीं होने से विशेष विज्ञान नहीं होता है विशेष विज्ञान से अभाव तस् उक्ति तया उसके द्वारा क्या कहा गया कहते द्वितीय का अभाव हो जाएगा तो व्यवहार नहीं हो पाएगा तो, और द्वितीय रहेगा तो व्यवहार होगा तो द्वितीय होना द्वैत होना और व्यवहार होना इसमें कार्य कौन है कारण कौन है और व्यवहार हो गया कार्य तो अगर हमको ये द्वैत को हटाना पड़ेगा तब हमको ये व्यवहार को घटाना पड़ेगा वृक्ष अगर पूरा हरा भरा रहेगा आप जड़ को सीधा ऐसे उखाड़ देंगे ये नहीं कर पाएंगे इसलिए प्रथम व्यवहार को थोड़ा घटा लेना पड़ेगा तो व्यवहार थोड़ा घट जाने से तब उसका जो कारण है द्वैत वो दिखेगा तो वृक्ष पूरा एकदम कहते हैं ना जैसे लता इतना दूर पृथ्वी तक तो स्पर्श कर गया कि उसका जड़ तो कहाँ दिखेगा ही नहीं इसलिए व्यवहार थोड़ा कम हो जाने से फिर दिखेगा अच्छा ये बुद्धि चलती है ये द्वईता दिखने लगते हैं तब तो फिर कुछ ना कुछ करो ये फिर लग जाता है तो रात में नींद भी खुल गया तब तो भी कहते हैं थोड़ा समय तो नहीं हुआ और आधा घंटा मतलब एक दो घंटा कभी रात को एक दो बजे नींद खुल जाता है तो नींद खुल जाने से कहते हैं कि अभी तो ठीक है साधु लोग ऐसा नहीं करते होंगे संसारी लोग तो नींद खुल गया तो 10 मिनट भी चुप नहीं रहेंगे वैशांत ना क्या होगा ये तकिया तो के पास पड़ा होगा <laughs> तो वो 10 मिनट क्यों व्यर्थ करेंगे उसमें थोड़ा समय लगा दे तो इस प्रकार की अर्थात ये द्वितीय नहीं होने से जीवन नहीं चलता है ऐसा स्थिति हो गया कुछ नहीं करके रह पाना ये स्थिति अर्थात व्यवहार को थोड़ा घटाने से तभी इसका जो कारण है ये द्वैत ये दिखेगा तभी दिखेगा कि बुद्धि नहीं करके नहीं रह पाती है इसलिए बुद्धि हमको बार बार उसमें प्रेरित करती है कुछ ना कुछ करो कुछ ना कुछ करो तो बुद्धि की जो ये संस्कार पड़ी हुई है इसको थोड़ा हटाना धीरे धीरे क्यों कुछ ना कुछ करो तो जो आवश्यक शास्त्र विहित तो है उसी को करें तो जब शास्त्र भी तो अभी हमारे लिए कुछ नहीं है सामने में कहते ठीक है शांत रहना चुप रहना आगे टीका में अतो न द्वितीय कल्प संभवती इत्या द्वितीय नहीं रहेगा तो व्यवहार नहीं हो पाएगा स्वयं ज्योतिष आत्मा में सिद्ध करना ये एक व्यवहार है क्योंकि आत्मा साक्षी है उसमें साक्ष्य अगर साक्ष्य द्वितीय नहीं रहेगा मन का अभाव हो जाएगा तो आत्मा में स्वयं ज्योतिष सिद्ध ही नहीं किया जा सकता है अथो न द्वितीय कल्पः संभवती इसलिए द्वितीय कल्प नहीं हो पाएगा द्वितीय कल्प जो टीका में द्वितीय पंक्ति में दिया था उत तद्बोधन रूप कार्य सिद्धियर्थम मनसो अभाव ये द्वितीय कल्प था अभी ये ये द्वितीय कल्प सिद्ध नहीं हो पाएगा भाष्य में इत्यादि यूँ सर्व आत्मी वाभू तत्क इदी श्रुतिभ्यवस्थायां अर्थ स्वरूप से चैतन्य जीव से साधक से कुच मुक्षुर कुकुचील्य आत्मा एव अभूत ये सब कुछ आत्मा ही है अर्थात बाकी सब अध्यस्त हैधिष्ठान चैतन्य ओ ही हूँ तथ तद अर्थात केन तमस्थाया केन कम विषयम कह पश्यत कौन देखेगा भेद नहीं है तो फिर कौन देखेगा सुसुप्ति में भी ऐसा अवस्था आता है और समाधि में भी है सुसुप्ति में अज्ञान आवृत रहता है इत्यादि इत्यादिश्रुतिभ्य आगे टीका भाष्य में अतो यह जो द्वितीय कल्प कह दिया गया मंद ब्रह्म विदाम एवं इम आशंका न तो एकात्म विदाम यह जो मन स्वप्न में नहीं रहना है तो मन रहने से स्वयं ज्योतिषों की सिद्धि नहीं की जा सकती है यह जो शंका दिखाए हैं कहते मंद ब्रह्म विदाम मंद ब्रह्म विदाम मंद का अन्वय किसके साथ जाएगा तीन पद हैं एक मंद एक ब्रह्म एक का कान्वय ब्रह्म के साथ हो जाएगा तो फिर विद के साथ होगा अर्थात तो ब्राह्मण मंद विदाम तो ब्रह्म का वास्तव स्वरूप को नहीं समझने वाले न तो एकात्म विदाम जो तत्वों को जानते हैं वो लोग ऐसा शंका नहीं करेंगे टीका में नन यदि स्वयं ज्योतिष बो, बोध स्वयं ज्योतिषोधनाथ मन आदिअ न अपेक्षित जागरते भी तद् तदन संभवात् अत्र इति स्वप्नवाची अनर्थकम् इति शंकते अगर स्वयं ज्योतिषों का बोधन के लिए मन का अभाव होना चाहिए स्वयं बोधन करने के लिए मन का अभाव होना चाहिए नहीं चाहिए अभी क्या सिद्धांति कह दिया मन का अभाव होना चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए क्योंकि मन का अभाव हो जाएगा तो स्वयं ज्योतिष की सिद्धि ही नहीं हो पाएगा व्यवहार ही नहीं हो पाएगा अभी पूर्व पक्ष कहता है कि यदि स्वयं ज्योतिष बोधन के लिए मन आदि का अभाव अगर अपेक्षित नहीं है तब जागृत में मन रहता है रहता है तो स्वयं ज्योतिष का बोधन आप जागृत अवस्था में नहीं करके स्वप्न अवस्था में क्यों जाते हैं पूर्व पक्ष का प्रश्न तरी जागृत है अभी तरी तदबोधन संभवत जागृत अवस्था में भी तद्बोधन करवाया जा सकता है तद्बोधन स्वयं ज्योतिष बोधन, बोधन करवाया जा सकता है अगर जागृत अवस्था में स्वयं ज्योतिष का बोधन करवाया जा सकता है तो वृदारण्य की है अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योति अत्र अयम पुरुष अत्र शब्द से कौन सा अवस्था को कहते हैं स्वप्न तो आप ये स्वप्न को कहने वाला स्वप्नवाचक अत्र शब्द क्यों विशेषण बना कर के दिए हैं अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योति अर्थात जागृत अवस्था में स्वयं ज्योति नहीं है इसका अर्थ किंतु जागृत अवस्था में भी तो बोध न किया जा सकता है टीका में कहते हैं अत्रित स्वप्नवाची विशेषणम अनर्थकम यह विशेषण देना अनर्थक है ये संकते ननु पूर्वपक्ष भाष्य ननु नु एवं सती एवं सती अर्थात मनसी जागरिते संभवे सती जागरिते जागृते स्वयं ज्योतिषोधन संभव सती जागृत अवस्था में मन रहने पर भी अगर स्वयं ज्योतिष का बोधन करवाया जा सकता है तब अत्र पुरुषः स्वयं ज्योतिर विशेषण अनर्थकं अत्रष स्वयं ज्योति ये प्रश्न उपनिषद का जो प्रकृत मंत्र अथवा बृहदारण्य का बृहदारण्य अत्रष स्वयं ज्योति यह विशेषण यहाँ अत्र शब्द दे दिए यह अनर्थक होगा अनर्थकम् भवति अनाथक पूर्वपक्ष शंका किया सिद्धांति कहता है कि अत्र उच्यते इस विषय में हम उत्तर देते हैं टीका में सिद्धांत विकल्प करता है किम विशेषण बलात् मनसो अभाव सी साधित उत उतः विशेषण से गतिमात्र पृछ्य विशेषण दे दिया गया विशेषण के बल से आप मन का अभाव कहना चाहते हैं क्या विशेषण क्या दिया गया स्वप्न अवस्था यहाँ शब्द नहीं है अत्र अत्र शब्द ये विशेषण दिया गया अत्र शब्द किस अवस्था के लिए दिया गया स्वप्न अवस्था के लिए विशेषण बलात अत्र ये जो विशेषण दे दिए ये विशेषण बलात बलात् मनस्वोअभाव सिधित मनस्वो अभाव साधयी मिष्ट किस अवस्था में स्वप्न अवस्था में ये आप कहना चाहते हैं उत विशेषण से गतिमात्र पृछ्यते विशेषण अत्र दिए इसका फिर क्या प्रयोजन क्या हुआ या तो मन का अभाव को कह करके वो विशेषण चरितार्थ हो जाए अथवा ये विशेषण व्यर्थ है देने का आवश्यक नहीं है पूर्व पक्ष का ये दो विकल्प का सिद्धांती पूछता है उसका नाद्य अर्थात तो मन का अभाव साधय तुम न इष्ट अत्र विशेषण के द्वारा मन स्वप्न में नहीं है ऐसा सिद्ध करना सिद्धांति का अभिप्राय नहीं है नाद्य मनस्व अभाव अंगीकार है स्वप्न अवस्था में मन नहीं रहेगा ये कौन कह रहा है ये किसका मत है स्वप्न अवस्था में मन नहीं रहना पूर्व पक्ष का तो मनस्व अभाव अंगीकार है सिद्धांत अभी वाक्य कह रहा है नाद्य कह करके सिद्धांति कह रहा है कह रहा है कि मनसो अभावे अंगीकार तो या आपके द्वारा अगर मन का अभाव माना जाएगा तो मन का अभाव आप क्यों कर देंगे आत्मा का स्वयं ज्योतिष कहने के लिए तो, तो भी सिद्धांत कहता है कि तो भी मन का अभाव कर देने पर भी आत्मा में स्वयं ज्योतिष सिद्ध नहीं हो पाएगा अगर आप जैसे कहते हैं उस उपाय से नहीं हो पाएगा क्यों मनसो अभाव अंगीकार अपने अंतर अंतर्हदयाकाश से तत्कृत परच्छेद से श्रुति हृदय आकाश और हृदयमय जो आकाश वो परिच्छि है यह श्रुति से सिद्ध होता है ये वाक्य पहले देख लीजिए भाष्य में दक्षिण पार्श्व में प्रथम पंक्ति में है अत्यपम इदम उच्यते इसको तो बाद में कहेंगे आगे य एषो अंतर्ह्रदय आकाशस्तिन शेते यह जो अंतर अंतरह्रदय आकाश है उसमें सेते अंतर अंतरह्रदय में आकाश ब्रह्म उसमें सेते सुसुप्त अवस्था में उसके साथ एक हो जाता है तो, सिद्धांत अभी कह रहा है कि अगर आप मन को नहीं मानेंगे तो भी ये जो अंतर अंतरहदय रहा और इसमें शयन करने का ये हृदय का अंदर होने से यह तो परिचिन्न हो गया जो परिच्छिन हो जाएगा तो वो जड़ होगा ना चिद्रूप होगा जड़ होगा और जो जड़ होगा वो स्वयं ज्योति होगा ना परोप्रकाश्य होगा परोप्रकाश्य हो जाएगा तो सिद्धांति कहता है टीका में जहाँ पाठ देखते थे मन का अभाव आप स्वीकार करने पर भी अंतर् हृदय आकाश से तत्कृत परिच्छेद से च्रुति सिद्धत्व तो श्रुति में ये बात सिद्ध कहा गया होने से तोन्मते अपनी त्वन मते अपी ये त्वन मत पद से किसको लेंगे ये वाक्य कह रहा है सिद्धांति मन का अभाव अगर आप मानेंगे तो भी आपका मत में अर्थात पूर्व पक्ष का मत में तत्र स्वयं ज्योतिष बोधन असंभवात क्यों कहते हैं तो परिच्छि भाव लाया क्योंकि हृदय का अंदर में जो आकाश है उसमें रहता है हृदय का अंदर हो गया त हृदय परिछिन्न है तो उसके चलते वो भी जो हृदय का अंदर में रहेगा वो भी परिचिन्न हो जाएगा इसलिए स्वयं ज्योतिष बोधन असंभवात क्योंकि वहाँ परिचिन्न हो गया परिचिन्न हो गया तो जड़ हो गया जड़ होने से स्वयं ज्योति नहीं होगा नहीं होने से असंभवात विशेषण अनर्थक्यम तुल्यम आप अत्र विशेषण दे करके मन का अभाव कहना चाहें किंतु मन का अभाव कहते कहते इधर और परिचिन जड़ हो गया मन विद्यमान रहने पर भी आत्मा स्वयं ज्योति हो सकता है हो सकता है अभी पूर्व पक्ष क्या कहा कि मन नहीं रहे तभी आत्मा स्वयं ज्योति आप आराम से बोधना करवा सकते हैं इसलिए मन को हटा देंगे तो सिद्धांत कहता है कि आप तो मन को हटा दिए और इधर क्या हो गया वह अभी परिच्छिन्न होकर के जड़ हो गया कौन आत्मा जिसका बोधन स्वयं ज्योति करवाना चाहते हैं वो भी जड़ हो गया अगर मन को मानते तो मन भी एक चैत मतलब ज्योति रूप आप कहते हैं चलो मान ले मन भी एक ज्योति रूप और आत्मा भी एक ज्योति रूप तो आत्मा का ज्योतिष्ट रहा नहीं रहा मन रहने पर भी रहा और अगर आप मन को हटाने के लिए उद्यम करते हैं दूसरा श्रुति कहता है कि आत्मा तो फिर जड़ ही हो जाएगा तो अभी पूर्व पक्ष अधिक हानि कहता है तो सिद्धांत ही कहता है अनर्थक्यम तुल्यम अत्र विशेषण भी व्यर्थ हुआ अत्र विशेषण के द्वारा आप मन को हटा करके स्वयं ज्योतिष कहना चाहते थे किंतु वो स्वयं ज्योतिष सिद्ध नहीं हुआ वरंग आत्मा जड़ सिद्ध हो गया ये तो अधिक हानि हो गया भाष्य में दक्षिण पार्श्व में सिद्धांत कहता है कि अत्यल्पम आप जो कहते हैं मन रह जाएगा तो द्वितीय ज्योति बन करके आत्मा स्वयं ज्योति सिद्ध नहीं किया जा सकता है ये जो दोष दिखाते हैं ये वो तो छोटा दोष आप दिखाते हैं हमारे ऊपर आपका बात मानेंगे तो बहुत बड़ा दोष होगा यह ऐसो अंतर् हृदय आकाशस तस्मिन शेतः इति अंतरह्रदय परिच्छेदे अंतर हृदय में परिच्छिन्न हो जाएगा यह जो दृष्टा तो सुतराम सुतराम अर्थात महान हानि हो जाएगा टीका में परिच्छेद अधिक उन्नत इति तरप प्रयोग परिच्छेद हो जाएगा भी परिच्छेद हो जाने से अधिक उन्नत अधिक उन्नत तीन नंबर टिप्पणी दे दिया अधिक उन्नत विरोधी आत्मा जड़ हो जाएगा ये अधिक विरोधी हो गया द्वितीय चेतन आ गया वो इतना विरोधी नहीं है किंतु तो आत्मा जड़ हो जाएगा ये अधिक विरोधी अति व्याप्ति बड़ा दोष है ना असंभव बड़ा दोष है असंभव बड़ा दोष है यहाँ वही हो गया दूसरा एक चेतन आ गया मन व्याप्ति होगा जैसा और आप आत्मा का स्वयं ज्योतिषोक ही हानि कर दिए तई तो असंभव हो गया ये बड़ा दोषी कहता है सुतरा तो टीका में परिच्छेद अधिक उन्नतः अधिक उन्नत अधिक विरोधी इति तरप प्रयोगः तरप कहाँ आया है सुतराम तरप किस सूत्र से हो जाएगा किमे मैं द्विवचन विभाज्य उप पद सुनो आगे सु आगे तर हो गया आगे आम कि सूत्र से आएगा अद्रव्य प्रकर्षे किमे तिंग व्यय घा दाम्बू अद्रव्य प्रकृष से घ तो प्रत्यय के बाद आम प्रत्यय हो जाएगा यहाँ कौन है तरप तरप कैसे हो गया तरप तमप सुताराम तो सुतराम अर्थात तो निश्चित रूप से स्वयं ज्योतिषम बाध्यते तो आपका मत में तो अगर हम चलेंगे तो स्वयं ज्योतिष ही बाध हो जाएगा अर्थात तो उसका ना? चेतनत्व ही नहीं रहेगा स्वयं ज्योतिष बाद हो जाएगा अर्थात आत्मा का स्वयं ज्योतिष कहते हैं तदबोधनम अर्थात स्वयं ज्योतिष बोधन करना असंभव ही हो जाएगा क्योंकि जड़ हो गया और स्वयं ज्योतिष बोधन नहीं कर पाएंगे टीका में आगे यथाश्रुते वास्तव से तस्या अनासंख्यवाद तदबोधन से बाध हो जाएगा तद बोधन अर्थात स्वयं ज्योतिष का बोधन जो करवा रही है श्रुति उसका बाद होगा यथाश्रुते स्वयं ज्योतिषों का बाद हो जाएगा कहेंगे कहते हैं यथाश्रुते वास्तव से तस् आत्मा स्वयं ज्योतिष बाधस्या अनाशंक्य आत्मा का स्वयं ज्योतिष बाध नहीं होगा तो इसलिए वो श्रुति बाध हो जाएगी अच्छा स्वयं ज्योतिष बाध्यते बाध्यता बाध हो जाएगा टीका में आगे पूर्व पक्ष फिर आरंभ करता है यद्यपि स्वप्न क्योंकि सिद्धांत दिखा दिया अंतर हृदय आकाश उसके चलते परिचिन हो गया स्वयं ज्योतिष बोधन नहीं करवाया जा सकता है सिद्धांत बड़ा दोष दिखा दिया अभी पूर्व पक्ष उसका निष्का निराकरण के लिए उद्यम कर रहा है यद्यपि स्वप्ने अंतर्दयाकाश सत्वात सम्यक स्वयं ज्योतिष बोधयुम न शक्यमिति दोषस्तुल्य अभी स्वप्न अवस्था में अंतर अंतर्हदय आकाश ये रहेगा तो रहने से सम्यक स्वयं ज्योतिष बोधन आप नहीं करवा सकते हैं तो जैसे मन रह जाने से स्वयं ज्योतिषो बोधन नहीं करवाया जा सकता है इसी प्रकार की यहाँ परिच्छेद भाव आ जाने से स्वयं ज्योतिषो बोधन नहीं करवा सकते हैं दो तुल्य हो गया तथापि स्वप्ने मनस्व अभावन स्वप्न में अगर मन नहीं रहेगा मनो अभाव पुरोपक्ष कह रहे हैं सिद्धांति कह रहे हैं पूर्व कह रहे हैं स्वप्ने है। मन सो तदबोधन प्रतिबंधक से अर्ध्य अभावात बोधन का प्रतिबंधक अभी श्रुति क्या बोधन करवा रही है स्वयं ज्योतिष स्वयं ज्योतिष बोधन का प्रतिबंधक है अगर दूसरा ज्योति रह जाएगा तो अभी मन नहीं रहेगा तो वो प्रतिबंधक भी नहीं रहा नहीं रहने से अभावत दूर विप्रकर्षेण स्वयं ज्योतिषुम स्वप्ने बोधयितुम सक्यम मन का अभी दो दोष आ गया एक दोष हो गया कि परिच्छेद भाव आ गया दूसरा दोष आ गया कि मन एक ज्योति ज्योतिरंतर विद्यमान हो गया तो ये भी दोनों दोष हो गया ऐसा नहीं कि पूर्व पक्ष का एक दोष सिद्धांति का एक दोष अभी दोनों ही दोष आ गए एक दोष पूर्व पक्ष ही दिखाया था दूसरा दोष सिद्धांति दिखा दिया तो दोनों दोस्त तो रहेंगे तो पूर्व पक्ष कहता है ठीक है अभी दोनों दोष आ गए किन् मन का अभाव मान लेंगे तभी तो कितना दोष बच जाएगा एक दोष बच जाएगा तो आधा दोष रहेगा तो सिर्फ पूर्व पक्ष कह रहा है तद बोधन प्रतिबंधक से अर्धस्य अभाव स्वयं ज्योतिष बोधन करने के लिए जितना प्रतिबंधक था उसका आधा चला गया कितने प्रतिबंधक थे दो क्या क्या प्रतिबंधक परिच्छेद अभाव और दूसरा मन का उपस्थिति अभी पूर्व पक्ष कहता है कि मन का अभाव मान लेंगे तो एक प्रतिबंधक चला जाएगा अर्धश अभाव अदूर विप्रकर्ष है न तो दूर विप्रकर्ष और अदूर विप्रकर्ष विप्रकर्ष है थोड़ा दूरी है किन्तु बहुत दूरी नहीं है तो इस प्रकार के अभी दोष रह गया किन्तु आधा दोष रह गया स्वयं ज्योतिषम स्वप्न बोधय तुम सत्यम तो मन का अभाव अगर कर देंगे तो स्वयं ज्योतिष क्यों कहते हैं दोष आधा हो गया तद विशेषणम अर्थवद्ध इस संकते अभी तद किसको विशेषण दिया गया अत्र पद जो विशेषण दिया गया ये अर्थवद्ध हो जाएगा इति संकते सत्यम भाष्य में पूर्व पक्ष करा है एवं अयम दोषो आप जो परिच्छेद दोष दिखाए वो ठीक है यद्यपि स्या यहाँ तक वाक्य हो गया सत्यम एवं अयम दोषो यद्यपि सियात सिद्धांती दोष दिखाया क्या दोष दिखाया परिचिन्न तो यद्यपि से पूर्व पक्ष स्वीकार कर लेता है ठीक है ये परिच्छिन दोष हो जाएगा सियाद आगे टीका में सियादी अनंतरम तथापि शेष जो भाष्य में हुआ कि अम दोषो यद्यप सैत तथापी वहाँ जोड़ लेना जोड़ लेना अर्थात जान लेना है तथा स्वप्ने केवलतया स्वयं ज्योतिष्ट्र स्वयं ज्योतिषेन अर्धम तबत अपनी भारस्येत स्वप्न में अभी आत्मा केवल रहा केवल अर्थात तो मन नहीं रहा टीका में कहते हैं केवल से मनसो अभी स्वयं ज्योति आत्मा केवल रह गया स्वप्न में मन नहीं रहा नहीं रहने से स्वयं ज्योतिषेन अर्धम ताबत अपनीतम स्वयं ज्योतिष अभी सिद्ध करने के लिए जितना भार था वो भार आधा चला गया अर्धम ताबत अपनीतम भारस्य भारस्य टीका में कहते हैं प्रतिबंधक से मना नहीं रहा तो एक प्रतिबंधक चला गया प्रतिबंधक आधा हो गया इति चेत न यहाँ तक भारस्य अर्थात आधा भार स्वप्न में चला गया बाकी आधा भार रह गया क्या भार रह गया परिचिन्न और पूर्वपक्ष कहता है टीका में शेष बोधनम तो सुषुप्ते भविष्यति इति अभिप्राय सुसुप्ति में कोई परिच्छेद का भान होता है नहीं होता है तो स्वप्न में आधा भार चला गया बाकी आधा भार कहते हैं सुसुप्ति में चला जाएगा इसलिए पूरा बोधन हो जाएगा ये पूर्वपक्ष का यहाँ तक मत आया सिद्धांत इसका निराकरण करेगा टीका में एवं तरी सिद्धांत करे कि आप स्वप्न में आधा भार निराकरण कर दिए और बाकी कह दिए सुसुप्ति में आधा भार निराकरण हो जाएगा सिद्धांत कहता है एवं तरी सुसुप्त सर्वस्वी अभावम आश्रित सम्यक बोधनम भी तो स्वप्न में आधा करेंगे सुसुप्ति में आधा करेंगे तो क्यों कहते हैं एक ही बार सभी सुषुप्ति में एक ही जागह में सब कर देंगे तो सम्यक बोधनं विवक्षणीय सुसुप्ति में एक ही बार में पूरा बोधन करवा देंगे तो पूर्व पक्ष कहीं कह देगा इष्टापति ठीक है तो सिद्धांतिक न चंभवती सुसुप्ति में जाकर के पूरा भार अर्थात दोनों प्रतिबंधकों को हटा करके आत्मा का स्वयं ज्योतिष सिद्ध करेंगे कहेंगे ये नहीं कर पाएंगे क्यों तथापि बहु बहुप्रतिबंधक से विद्यमान वहाँ बहुत प्रतिबंधक है सुसुप्ति में तो बहुत प्रतिबंधक है इसलिए आप बोधन करवा नहीं पाएंगे कहता है सिद्धांत आगे देखिए क्या प्रतिबंधक सब दिखा रहे हैं तत्रापि भाष्य में तत्रापि पुरी तती नाड़ी सु इति श्रुते है पूरी नाड़ी संबंधात तथापि पुरुष से स्वयं ज्योतिषेन अर्धभार अपनेय अपने अर्धभार अपनयाभिप्रायो मृषा एवं आप सुसुप्ति में जा करके सारे भार अर्थात परिच्छेद भी नहीं रहेगा और मन भी नहीं रहेगा सिद्धांत कहते हैं पूरी तति तो नाड़ीशु शेत ये वाक्य है वृदारण्य में वृदारण्य संख्या दे दिए ये दो एक उन्नीस ये मंत्र संख्या है पूरी तति नाड़ीशु श्ते अच्छा ये दे दिए मंत्र दे दिए अथ यदा सुसुप्तो भवति यदा न क्योंचन वेद हिता हीता पुरिततम द्वासति सहसरा हृदया पूरीतत्व अभिप्रति तत्यवसृप्य पूरीततिशे ये मंत्र दो एक उन्नीस मंत्रसंख्या आश्रि कूरीत हृदयपुंडीक पूरीतत् उच्यते हृदय बेस्ट बे, हृदय का जो बेस्टन ना, नाड़ी होता है उसको पूरी तत्व कहा जाता है अच्छा ये पार्श्व में दो नंबर टिप्पणी हम लोग देखे थे कल हमको उसमें देख लीजिए दोबारा अविद्या इत्यादि जहाँ विद्या है वो टिप्पणी द्वितीय पंक्ति भाषा में ना वो तो आज देखे हम लोग अविद्या उपादान को मनो आदि निमित्त का इत्यर्थ ये जो स्वप्न है अविद्या उपादान कर और मनो निमित्त मनो निमित्त अर्थात मन विषय अर्पण करके आकार अर्पण करके निमित्त हो गया और अविद्या वृत्ति है अविद्या उपादान हुआ ये पढ़े महाराज जी ये बात भी यहाँ स्पष्ट कर देते हैं अच्छा भाष्य में देख रहे थे तत्रापि तथा अर्थात अपि पूरी तती नाड़ी शु पूरी तति नाड़ी में रहता है अर्थात परिच्छन अभाव तो मतलब परिचिन अवस्था तो बिल्कुल रहेगा इस श्रुते है पूरी तति नाड़ी संबंधात अभी पूरी तत् नाड़ी के साथ संबंध रहेगा सुषुप्ती अवस्था में होने से तत्रापि पुरुष से स्वयं ज्योतिषवेन अर्धभार अपनेय अभिप्राय तत्रापि तथापि तत्रा अर्थात स्वप्न में भी आप सुषुप्ति में कोई बंध प्रतिबंधक नहीं रहेगा स्वप्न में तो आधा प्रतिबंधक रहेगा ये आप जो कह रहे थे सिद्धांत कहता है कि तत्रापि पुरुष से स्वयं ज्योतिष्ट्र न अर्धभार अपनेय पुरुष स्वयं ज्योति है उसका आधा भार अपनेय हो गया पूर्व पक्ष कह रहा था कौन सा अवस्था में स्वप्न अवस्था में इसलिए तत्रापि का अर्थ है स्वप्न अपनी पूरी तत् नाडी सम्बंध ये सुसुप्ति में वो बात नहीं आगे तथा भी करता स्वप्न में भी जो पूर्व पक्ष कह रहा था कि पुरुष स्वयं ज्योति बोधन करने के लिए भार आधा अपनय हो जाएगा ये अभिप्राय मृषा है वा ये तो आप मिथ्या ब आपका अभिमान ये मिथ्या है टीका में तुषुप्ते न तथापि न तथापि अर्थात न सुसुप्ते तृतीय पंक्ति में है तथापि तथापि का अर्थ हो गया सुसुप्ते पूरी संधि में पूरी अंदर चला जाएगा तो ना पूरी में स्वप्न कहा गया शुपने शुपने अंदर, चला अंदर चला जाएगा तो यहाँ पूरी क्योंकि यहाँ तत्रापि कहना है देखिए टीकाकार भी कह रहे हैं न तत्रापि तत्रापि अर्थात तो सुसुप्ते क्यों सुसुप्ति में क्या कहते हैं पूरी तति सेते इसलिए सुषुप्ती अवस्था में पूरी तती श्ते अर्थात पूरी तत्व के अंदर पूरी तत्व नाड़ी में रह जाएगा और स्वप्नों में वो पूरी तत्व और बहिर्देश का संयोग देश में रहेगा दरवाजे में रहना अंदर चला जाना ये दोनों अंतर है इसलिए अर्थात पूरी तति में सुसुप्ती अवस्था में आगे फिर चतुर्थ पंक्ति में है तत्रा अपी स्वयं ज्योतिष यहाँ तत्र तत्र अर्थात स्वप्ने अभी दोनों तत्व का अलग अलग, अलग दे दिए आगे टीका में सुसुप्ते चेतारापनय हस्यात तदा स्वप्ने अर्धभार अनय अभिप्राय वर्णयुम शक्य नदस्त सिद्धांति कहता है कि सुषुप्ति में अगर सारे भार का अपनय हो जाता तब तदा स्वप्ने अर्धभार अपनय अभिप्राय वर्णयुँम शक्य थे स्वप्न में आधा भार हुआ ये आप कह सकते हैं जब सुसुप्ति में ही सर्वभार का अपनय नहीं हुआ फिर सुसुप्ति में आधा अपनय हो जाए स्वप्न में आधा अपनय हो जाएगा ये कैसे कह सकते हैं न च अतो अत्र विशेषण तदापि अनर्थकम इत्यर्थ मन को अगर नहीं मानेंगे स्वप्न में मन की स्थिति तो भी अत्र विशेषण अनर्थक हुआ तो सिद्धांत कहता है कि आप हमारे ऊपर दोष दे रहे थे कि अत्र कह करके मनो को स्वीकार करेंगे स्वीकार करने से स्वयं ज्योतिषों का बोध बोधन नहीं करवाया जा सकता है इसलिए अत्र पद से मन का अभाव कहा जाएगा सिद्धांत कहता है मन का अभाव कहने पर भी कोई लाभ नहीं होगा तो भी अत्र पद अनर्थ होगा यहाँ तक सिद्धांति हो गया अभी सिद्धांति वाम पार्श्व में विकल्प किया था टीका में नीचे से तृतीय पंक्ति में था किम विशेषण बलात् मनसो अभाव सीशाधित विशेषण किया दिया था अत्र मन का अभाव कहना चाहते हैं अथवा विशेषण से गति मात्र पृछ्यते दो विकल्प हुआ था प्रथम विकल्प हुआ कि अत्र विशेषण के चलते मन का अभाव आप कहना चाहते हैं वो विकल्प सिद्ध हुआ अत्र विशेषण देने पर भी मन का अभाव मानने पर भी कार्य नहीं बना अभी द्वितीय विकल्प बच गया द्वितीय विकल्प क्या था गति मात्र अभी फिर अत्र विशेषण क्यों दिया गया अभी पूर्व पक्ष कहते हैं तरी विशेषण से गतिर वक्तव्य अभी कहते हैं अर्थात शिष्यत्व ने उपनीत हो गया पूर्व पक्ष ठीक है चलिए अभी आप बता दीजिए विशेषण से गतिर वक्तव्य इति द्वितीयम संकते द्वितीय वाम पार्श्व में जो नीचे से तृतीय पंक्ति में था भाष्य में कथं तरी अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिरि त तो फिर ये स्वयं ज्योति बृहदारण्य श्रुति ये फिर इसका तात्पर्य क्या है सिद्धांत कहता है टीका में अत्र एष देव स्वप्ने महिम अनुभवती अर्थवशा अर्थ, अर्थ अथर्वशाखा वाक्या कथन अवसरे सिद्धांत नहीं या कोई एकदशी कहता है एक अभी पूर्व पक्ष पूछ लिया कि अत्र शब्द का अर्थ फिर क्या होगा ये विवाद क्यों आरंभ हो गया यहाँ अत्र शब्द से आप कहते हैं कि मन रहेगा और बृहदारण्य में कह दिया गया कि स्वयं ज्योति होगा स्वयं ज्योति है तो मन नहीं रहना चाहिए ये विवाद क्यों आरंभ हुआ बृहदारण्य की श्रुति के चलते अगर बृहदारण्य की श्रुति नहीं होती तब यहाँ कोई विवाद होना नहीं था स्वयं ज्योतिषोबोधन का विचार ही नहीं आना चाहिए अभी एक दसी कहते हैं देखिए एक श्रुति का विचार हो रहा है और आप अभी दूसरा श्रुति को लाकर के उसके साथ ये विरोध हो जाएगा ये क्यों कहते हैं पूर्व पक्ष कहता है पूर्व पक्ष कहता है कि एक उपनिषद पढ़ेंगे उसमें से हो जाएगा उच्च कोटि का अधिकारी होने से ऐसा हो सकता है अत्र ऐसा देव स्वप्ने महिमान अनुभवती इति ये कहाँ का मंत्र है अभी जो चल रहा है अथर्वशाखा वाक्यर्थ कथन अवसरे है अभी अथर्वशाखा का ये उपनिषद इसका कथन हो रहा है इस अवसर में कारणों श्रुतिगत विशेषण से गतिर न वक्तव्या कारणों जो बृहधारण्य का। उस श्रुति में जो अत्र शब्द है उसका विशेषण का यहाँ विचार करना आवश्यक नहीं है प्रकृत अनुपयोगात ये प्रकृत में यह मंत्र का विचार में उसका कोई उपयोग नहीं है इति सिद्धांती एकदेशी कश्चि मंदह संकत सिद्धांती एकदेशी और टीकाकार कहते हैं मंद तो क्यों वही सिद्धांतों को नहीं समझ रहा है अभी एकदेशी कह रहा है भाष्य में अन्य शाखावाद अनपेक्षा सा श्रुतिरिति चेत एकदेशी गहराई अन्य शाखा का है इसलिए वो श्रुति यहाँ का विचारणीय नहीं।, नहीं है विचारणीया नहीं है अनपेक्षा सा श्रुति सा श्रुति अर्थात बृदारण्य श्रुति वो अनपेक्षा है यहाँ की चेत पूर्व पक्ष कहता है न टीका में सर्वेदात प्रत्यय न्यायन अर्थ अथर्वश्रुति अविरोधेन एकुत्यर्थ से वर्णनीय तद अविरोधो अभी इति पूर्ववादी आह सर्वेदात प्रत्यय न्याय न्याय अर्थात ब्रह्मसूत्र अधिकरण अधिकरण को न्याय कहा जाता है एक नंबर टिप्पणी दे दिए वेदात प्रत्यय चोदनादी अविशेषात् चोदना विधि तो यह ब्रह्मसूत्र में सूत्रकार कह रहे हैं सर आगे देख लीजिए टिप्पणी सर्वेदाते ही प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यया उपासना न भिद्यंते पूर्व पक्ष कह रहा है कि जैसे प्राण का उपासना छांदोग्य में भी है बृहदारण्यक में भी है अभिप्रश्न में भी हुआ था तो पूर्व पक्ष का कहना है कि यह सब उपासना अलग अलग है तो सिद्धांति कह रहा है कि नहीं नहीं सारे वेदांत में जो प्रतीयमान हो रहे हैं उपासना समान विषय कहे तो न भिद्यंते समान एक ही प्राण का ही उपासना है कुतः पूर्व पूछने से सिद्धांत कहता है कि और विशेषत विधि समान है प्राण का ही योह वे वै ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च प्राणम वेद इत्यादि चोदनाया विधे हैं छंदोगा वाजशने अविशिष्टवात् हे ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च प्राणम वेद ज्येष्ठ वयस में अधिक है क्योंकि प्राण शरीर में प्रथम आता है इंद्रियवाद में आते हैं और श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्राण गुण से भी श्रेष्ठ है श्रेष्ठ अर्थात प्राण असंग है इंद्रिय सब विषयासक्त मतलब विषयासक्त हो करके अच्छा बुरा इस प्रकार की सब मतलब ये करते हैं प्राण ये नहीं है प्राण निष्काम रहता है इंद्रिय सब सकाम होते हैं तो श्रेष्ठ हुआ प्राण इत्यादि चोदनाया चोदनाया अर्थात विधेय छंदोगान बाजशनयीनाम छो श्रुति और बाजशनय श्रुति बाजसने श्रुति किसको कहते हैं वृदारण्य का ये अविशिष्टवाद समान है सिस्टम तत्र द्रष्टव्यम अर्थात ये ब्रह्मसूत्र का जो अधिक विचार आप वहीं जाकर के देख लेना है इति अयम उपासना विषयोपि कोई कह देगा ये तो उपासना का बात है इसको कहते हैं वहाँ विचार आता है गुणोपसंघारण न्याय विचार देते हैं तो कहते हैं कि यह थोड़ा अलग कहा गया बृहदारण्य कर छांदो के में यो हवे वे ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च प्राणम वेद वेद उपास तो अंश समान है किन्तु तो दोनों जगह में कुछ कुछ अंश भिन्न है इसको लेकर के पूर्व पक्ष कहता है कि यह भिन्न उपासना हो जाएगा सिद्धांत कहता है नहीं अगर वो बाज शाखा वाला पुरुष है तभी तो वो कहेगा कि हमारा शाखा में तो इतने सामान्य अंश है इतने विशेष अंश है हम तो इतने का ही उपासना करेगा छांदों के वाला ही कहेगा कि हमारा श्रुति में इतना कहा गया कहते नहीं नहीं अगर वो बृहदारण्य शाखा का पुरुष है तो भी छांदों के बृहदारण्य में कुल मिलाकर के जितना गुण कहा गया सभी गुणों का मेलन करके उपासना करेगा इसी प्रकार छांदों श्रुति वाला भी णक में जो अधिक गुण कहा गया उसको ले करके मिला करके उपासना करेगा इसको कहते हैं गुणानाम उपसंहार मेलन करना है वो यहां कहा गया अभी कोई कह देगा ये तो उपासना विषय का बात है कि सभी श्रुति में विरोध का परिहार करना चाहिए छात्र के बृहदारण्य में विरोध दिख गया प्राण उपासना को लेकर के तो ये समाधान क्या होगा कहने दोनों एक ही उपासना है गुणों को मिला लीजिए तो ये न्याय इधर भी लगा रहे हैं कोई कहेगा वो तो उपासना विषय का न्याय है तो इसके लिए कहते हैं इति अयम उपासना विषय अपनी न्याय है ये जो न्याय है गुणोपसंगार न्याय कहते हैं ये उपासना विषय को होने पर भी सर्व वेदांत विषय अवतरती जहाँ भी वेदांत का विचार होगा ये न्याय वहाँ लगेगा तो टीका में प्रथम पंक्ति में सर्व वेदांत प्रत्यय न्यायन अथर्वश्रुति अविरोधेन अथर्वश्रुति प्रश्नोपनिषद के साथ अविरोधेन बृहदारण्यकों को एक वाक्यतया श्रुत्यर्थ से वर्णनीयवात् श्रुति का जो तात्पर्य है इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए बृहदारण्यक और प्रश्नोपनिषद दोनों को अविरोध दिखाना पड़ेगा तद अविरोधोपी वक्तव्य पूर्ववादी आह पूर्वपक्ष कहता है आज तक आजातक ओ सो मित्र शुणा शो भगव श्रो बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमस्ते वाय प्रत्यक्षिक्ष तन्मे तद वक्ता Oh You rise.